पातंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय चौदह प्रकार की प्राणी सृष्टि तैतरी उपनिषद शिक्षा बल्ली अनुवाक आठ पहला मनुष्य के आनंद की काष्ठा का सौ गुना आनंद मनुष्य गंधर्व लोक वालों को दूसरा मनुष्य गंधर्व का सौ गुना आनंद दैव गंधर्व लोक वालों को तीसरा दैव गंधर्व का सौ गुना आनंद पितर लोक वालों को चौथा पितर का सौ गुणा आनंद आजान ज लोक वालों को पांचवा अजानज देवताओं का सौ गुणा आनंद कर्मदेव लोक वालों को छठवा कर्मदेव का सौ गुणा आनंद देव लोक वालों को सातवा देव का सौ गुणा आनंद लोक वालों को, को। आठवा इंद्र का सौ गुणा आनंद बृहस्पति लोक वालों को नौवा बृहस्पति का सौगुना आनंद प्रजापति लोक वालों को दसवां प्रजापति का सौ गुना आनंद ब्रह्मा के लोक वालों को बृहदारण्य उपनिषद पहला मनुष्य के आनंद की पराकाष्ठा का सौगुना आनंद पितर लोक वालों को दूसरा पितर का सौगुना आनंद गंधर्व लोक वालों को तीसरा गंधर्व का सौ गुना आनंद अजान अजानज देव लोक वालों को चौथा अजानज देव का सौगुना आनंद प्रजापति लोक वालों को पांचवा प्रजापति लोक वालों का सौ गुना आनंद ब्रह्मा के लोक वालों को सतपथ पहला मनुष्य का सौ गुना आनंद पितर लोक वालों को दूसरा पितर का सौ गुना आनंद कर्मदेवलोक वालों को तीसरा कर्मदेव का सौगुणा आनंद अजानज देवलोक वालों को चौथा अजानज देव का सौगुणा आनंद देवलोक वालों को पांचवा देव का सौगुणा आनंद गंधर्व लोक वालों को छठवा गंधर्व का सौगुणा आनंद प्रजापति लोक वालों को सातवा प्रजापति का सौगुणा आनंद ब्रह्मा के लोक वालों को उन्हें सूक्ष्म लोकों को ही चंद्रलोक सोमलोक और स्व महाजनह जनह तप सत्यम कहते हैं संप्रज्ञा सामाजिक व्यथान है इसी प्रकार मनुष्य के मृत्युलोक की अपेक्षा यह सब अमरलोक और मनुष्य के बंधन की अपेक्षा से यह पुनरावृत्ति मुक्त मुक्ति की अवस्थाएं हैं किंतु अपुनरावृत्ति मुक्ति कैवल्य की अपेक्षा से यह सब बंधन हैं, यथा आब्रह्म भूणान लोका पुनरावर्ति नोअर्जुन मामपेत्य या पुनर्जन्म नीता गीता ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं किंतु हे अर्जुन मुझ शुद्ध चेतन स्वरूप ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता इस पुनर्जन्म न होने वाली मुक्ति के भी दो भेद हो सकते हैं पहला वे योगी जो असंप्रज्ञा समाधि द्वारा चित्त के सर्व संस्कार और अविद्यादि क्लेश नाश कर चुके हैं किंतु उनके चित्त में केवल संसार के प्राणियों के कल्याण का संकल्प शेष रह गया है इसलिए यह संकल्प ईश्वर के प्राणियों के कल्याण के नित्य संकल्प के तदाकार होने के कारण इनके चित्त ईश्वर के विशुद्ध सत्वमय चित्त में लीन होकर पुनः न आने वाली मुक्ति का लाभ करते हैं और समय समय पर उसके नियमानुसार प्राणी मात्र के कल्याण के लिए संसार में अवतरण करते हैं अर्थात अवतार लेते हैं यथा यदा जदा ही धर्म से ग्लार्भवती भारत अभ्युत्थनम से तदात्म सृजाम्यम परित्राणाय साधूना विलासाय च दुष्कृताम् संस्थापनाथाएँ संभवा युगे युगे गीता हे भारत जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्ट कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ दूसरा जो योगी असंप्रज्ञा समाधि द्वारा सारे संस्कार और अविद्यादि क्लेश नाश कर चुके हैं तथा उपर्युक्त संकल्प शेष भी निवृत्त कर चुके हैं उनके चित्त बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन हो जाते हैं और आत्मा चेतन तत्व अपने शुद्ध कैबल्य स्वरूप में अवस्थित हो जाता है पहली अवस्था वाले योगी इस संकल्प को हटाकर चित्त के बनाने वाले गुणों को अपने कारण में लीन करने का हर समय अधिकार रखते हैं तथा कहीं कहीं कलाओं की न्यूनाधिकता दिखाकर अवतारों के कई अवान्तर भेद बतलाए हैं इसी प्रकार कहीं कहीं इन चित्तों को सिद्ध चित्त तथा निर्माण चित्त के नाम से वर्णन किया गया है